राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिय शैक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कारिक्रम चमकते मोती। सब बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं बहुत हंसी आ रही है क्या बात है भाई एक बात माननी पड़ेगी तुम सब हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो तुम्हारे मोती जैसे दांत बहुत सुन्दर लग रहे हैं मोती, दिदी, कहा है मोती? <laughs> आरे भई, तुम्हारे ये छोटे-छोटे सफेद दात मोतियों की तरह ही तो चम-चमा रहे हैं देखो, अपने पास बैठे साथी के मुझ को देखो हाँ-हाँ, तुम सभी अपने पास बैठे साथी के मुंह को देखो हां ऐसे और हंसना नहीं भूलो <laughs> अब देखो चमक रहे हैं ना दांत बिल्कुल मोती जैसे हां तुम्हारे इन साफ दांतों को ही मोती कह रही हूं Jam Jam Jam Jam Jam Jam ना गाना सुनकर अच्छा बताओ हमने क्या सुना इस गाने में यही ना कि हमारे दांत मोती जैसे चमकते हैं हम जो खाना खाते हैं ना चाहे वो रोटी हो या चावल फल हो या सब्जी मिठाई हो या चॉकलेट ये सब दाटों की मदद से ही तो चबाते हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम सब के दाट इतने चमक क्यों रहे हैं। क्या कहा। सुभा उठकर दाटों को साफ किया है। शाबबाश बिल्कुल ठीक। दाटों की सफाई करोगे। तब ही तो वो चमकेंगे. पर कैसे करते हैं दांतों की सफाई? ऐसा करते हैं, हम अपने दोस्त राजू के घर चलते हैं. किसके घर? राजू के घर. शायद वहीं कुछ पता चले? वो देखो. राजू अभी सो रहा है और उसकी मा उसे चलते है. उठा रही है राजू राजू बेटा उठो बेटा आ, आ, आ, आ, आ। उठो बेटा सुभा हो गई ओ, उठता हूं मा चलो बेटा मुँ धो कर दाद साफ कर लो अच्छा मा चलो आओ राजू बेटे लो ये ब्रश पकड़ो धो लो इसे ऐसे अब इस पर पेस्ट लगाओ लगाओ मां ऐसे ना हां बेटा बिल्कुल ठीक अब ब्रश को दांतों पर फिराओ हां ऊपर नीचे घुमाओ ऐसे शाबाश अब दाएं ले जाओ हां हां इधर ही ले जाओ तबश अब बाय ले जाओ बिल्कुल ठीक अब मुँह खोलकर ऊपर के दांतों को साफ करो कर लिया हम अब नीचे के दांतों पर ब्रश घुमाओ ऐसे अब तुम्हारे दांत साफ हो गए और अब बारी है कुल्ला करने की लो यह लो मुंह में पानी भरो और फिर कुल्ला करो हम्म बिल्कुल ठीक फिर पानी मुंह में भरो फिर कुल्ला करो। ऐसे। एक बार फिर दोहराओ। हाँ, शाबाश। अब लग रहे हैं न दात साफ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, माँ, मुँ साफ साफ लग रहा है, हाँ, ठंडा ठंडा भी लग रहा है. <laughs> चलो, अब अपने ब्रश को धो कर इसकी जगा रख दो. शाबाश! और अब तॉली से मुँ पोँछो और फिर हाथ पोँछो. अब टोलिया टांग दो शाबाश दुध प्रक्ष घुमाओ को सभी ऐसे ही दांत साफ करते हो ना दांतों को ब्रश से भी साफ कर सकते हो और अपनी उंगली से भी दांत साफ कर सकते हो चाहो तो पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो या मंजन भी ले सकते हो बस दांत साफ होने चाहिए पेस्ट लो या मंजन लो ब्रश हो या उंगली उसे अच्छी तरह दांतों पर घुमाओ ऊपर भी नीचे भी दाएं भी और बाएं भी दांतों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ करना ताकि दांतों पर जमी गंदगी पूरी तरह हट जाए फिर फिर क्या करोगे फिर पानी से कुल्ला करके दांत पूरी तरह साफ कर लो पर यह बताओ हमें रोज दांत साफ क्यों करने पड़ते हैं हम मालूम नहीं हम पहले भी राजू के घर गए थे ना चलो अब फिर चलते हैं आओ देखें उसके घर में क्या हो रहा है मां बहुत भूख लगी है अब कुछ खाने को दो ना दो ना मां <laughs> अच्छा अच्छा देती हूं अब दांत साफ करने के बाद तुम अपनी मनपसंद चीज खा सकते हो मेरी अच्छी मां मेरे लिए खीर बना दो ना अच्छा बेटे बनाती हूं आओ राजू बेटे लो वाह मां वाह खीर बहुत अच्छी बनी है अच्छा और लो राजू हम्म बस अब भर गया पेट तो उठो राजू हाथ मुंह धोकर कुल्ला करो और दांत साफ करो मां अभी सुबह तो किए थे दांत साफ बेटा हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए जब हम खाना खाते हैं ना तो खाने के छोटे-छोटे टुकड़े दांतों पर जमा हो जाते हैं और दांतों के कोनों में फंस जाते हैं अब खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करोगे तो खाने के वो सब टुकड़े निकल जाएंगे तभी तो रहेंगे दांत साफ हां मां अब समझ में आ गया मुंह को खोलो पानी भर लो गुर गुर कुल्ला कर लो मुंह को खोलो पानी भर लो गुर गुर कुल्ला कर लो देखिए मुंह खोलकर पानी भरा फिर गुर गुर गुल्ला कर लिया ऐसे शाबाश देखो चमक रहे हैं ना तुम्हारे दांत राजू बेटा एक बात और ध्यान में रखो क्या मां वो ये कि रात को भी सोने से पहले अपने दांत अच्छी तरह साफ करो याद रहेगा ना सोने से पहले भी अपने दांत अच्छी तरह साफ करो अच्छा मां तो दोस्तों देखा तुमने केवल एक बार दांत साफ करना काफी नहीं है हर बार यानी जब भी कुछ खाओ कुल्ला करके दांत साफ कर लेने चाहिए और हो सके तो रात को सोने से पहले कुल्ला भी करो और मंजन से भी दांत साफ करो पर सोचो अगर दांत साफ नहीं करोगे तो क्या होगा हां हां सोचो अच्छा चलो हम बताते हैं राजू के मुंह से सुनवाते हैं जब हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना दांतों पर जम जाता है और दांत गंदे हो जाते हैं अगर दांतों को साफ नहीं किया गया तो दांत गंदे ही रहते हैं गंदे दांतों से बदबू आने लगती है दांतों में दर्द भी हो सकता है और कभी-कभी दांत खराब भी हो जाते हैं इनमें कीड़ा लग जाता है इसीलिए मैंने यह अच्छी तरह समझ लिया है कि दांतों को रोज साफ करना है किसी दिन भी नहीं भूलना साफ और सफेद दांत तो देखने में भी अच्छे लगते हैं चम चम जम जम जम तात हमारे चमके मोती जैसे चमके मोती जैसे चमकते मोती अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख अर्चना प्रभाकर विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार सुचित्रा गुप्ता वीना होरा और हेमंत होरा संगीतकार महेंद्र सरीन गायन स्वर सुमन देवगन और बच्चे ध्वन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो